संवेद्नान संवेद्नान के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्व संसार में प्रस्तुत है आज से कोई 200 साल पहले की होली के हुड़दंग का आंखों देखा हाल नजीर अकबराबादी की नजर से। आज भी आंखों के आगे सजीव चित्र खींचने में सक्षम है तो आइए सुनते हैं उनकी प्रसिद्ध रचना देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते हूँ तब देख बहारे होली की और दफ के शोर खड़कते हुए तब देख बहारे होली की परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारे होली की खमशीश एजाम छलकते हों तब देख बहारे होली की महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारे होली की हो नाच रंगीली परियों का बैठे हों गुलरू रंग भरे कुछ भीगी ताने होली की कुछ नाजो अदा के ढंग भरे बिल भूले देख पहाड़ों को और कानों में आहंग भरे कुछ तबले खड़के रंग भरे कुछ ऐश के दम मुहचंग भरे कुछ घुंगरू ताल झनकते हो तब देख बहारे गोली की गुलजार खिले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो कपड़ों पर रंग के छीटो से खुश रंग अजब गुलकारी गुलह लाल गुलाबी आखे हों और हाथों में पिचकारी हो उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहाड़े बोली की और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवियों के लड़के हर आन खड़ी गिरते हो कुछ घट घटके कुछ बड़ बड़ के कुछ नाज जतावे लड़ लड़के कुछ होली गावे अड़ अड़के कुछ लचके शोक कमर पतली कुछ हाथ चले कुछ तन फड़के कुछ काफिर नैन मटकते हो तब देख बहारे होली यह धूम मची हो होली की और ऐश मजे का हो उस खींचा खींचा घसीटी पर भड़ुए रंडी का फक्कड़ हो माजुन शराबे नाच मजा और टिकिया सुल्फा फक्कड़ हो लड़ भिड़ के नजीर भी निकला हो कीचड़ में लत्थड़ हो जब ऐसे ऐश ऐस महटते हों तब देख बहारे होली की तब, तब देख बहा होली की